करूँगा पहले तो कहा मैं आपकी शरण में आप मुझे मार्ग बताइए उपदेश लीजिए और कामता मैं नहीं रहूंगा कह तो भाई हमसे सलाह भी पूछ रहे हो और अपने निश्चय भी बता रहे हो तो ये कैसे बनेगा और जब प्रपन्न हुए तो मेरी बात मानो प्रपन्न प्रपत्ति की शुद्धि तो भगवान ने की गीता के अंत और शिष्यता की शुद्धि की प्रारंभ में अशोचानंद शोचस्व ज्ञान में उपदेश लेना पड़ता है और भक्ति में शरणागत करना पड़ता है दोनों लेकर अर्जुन भगवान के सामने आए तो जिज्ञासा का शोधन तो गीता के उपदेश से किया और प्रपत्ति में जो दोष था शरणागति में उसको सर्वधर्मांतरित मान एकम शरणम ब्रज अर्जुन तो पहले श्लोक में प्रपन्न हो गया और अब वहाँ उपदेश करने की क्या जरूरत है कि हमारे शरण में आओ तो बोले प्रपत्ति अधूरी थी और जिज्ञासा भी अधूरी थी तो असल में शिष्य में जो उसको गुरु लोग गुरु पूर्ण गुरु गुरु करते हैं तो यहाँ भगवान अर्जुन के गुरु भी हैं और मित्र भी हैं सकावतों से थे मित्र भी हैं और ईश्वर भी थोड़ा तो परम ब्रह्मो परम धामो पवित्रम परमम भगवान आप साक्षात भगवान है लोगो ये हम अर्जुन भगवान के भगवान को भगवान के रूप में पहचानते हैं तो शिष्य थे हमसे हुआ कि भगवान गुरु है और सखेती मतुवा प्रथम तो जदम सखा भी है और साक्षात शरणी है परमेश्वर भी है आम स्वास्थ्य बता दे मोक्ष ऐसा में तो ज्ञान और भक्ति दोनों लेकर के अर्जुन भगवान के पास आए हैं और उसको कैसे पूर्ण करते हैं ये बात आपको कल सुनाएंगे Oh भुरा कश्दी तवात्म परीवीतपीतवनम शतपत्र सदृशाते विभूषण हम बत्संद सिंह हृदय में जो प्रिय भावना होती है उसको प्रकट करने को जीत देते हैं जीत बहुत ऐसे संजोर भावना विरोध भावना ललित भावना गीतों के द्वारा प्रकट की जाती है गा गा के बोलना माने विदय या संजो की रसानुभूति को जाहिर करना दुर्ग भूमि में इस प्रकार गीत गाना गा गा के अविशुक में बहुत संगीत होता है सारा वाल्मीकि रहा जाके बोला गया स्वर लय उठना ग्राम और नवपुष्ठ वाल्मीकि रामायण का जान दिया करते तो ये गीता जो है तो ये ग्राम है किसका ग्राम है साप तो साफ़ स्थान पर नाच के बांसुड़ी बजा सकता था उसका क्योंकि जो विज्ञान होता है बाहर की वस्तुओं को उत्पक्ष करने के लिए होता है रुई साफ करो कपड़ा बनाओ, लोहा साफ करो मिट्टी साफ करो ही साफ करो सोना साफ करो विज्ञान का काम है जो बाहर की वस्तुएं हैं उनका विश्लेषण करके उनके विश्लेषण अलग अलग किए हुए रूप को एक में से अनेकता को निकालकर उसको शुभ एक रूप में दिखाने की प्रक्रिया जो है उसको इतिहास देते हैं और बाहर जो बच्चे देखने में आते दे हैं उनका ठीक अनुकरण कर लेना है नकल कर लेना हो कागज पर पेड़ पौधा फटूब सब चीजें बना लेना और कोयल जैसे बोलती है कुहू कहू उसको बोलना भी कला है मेरे पंचम चौर में बोलना भी कला है मोर जैसे नाचता है वैसे नाचना भी कला है और गढ़ा जैसे रेकता है उसे रेकना भी कला है जो साफ साफ स्वर है ना उनमें ग्धे का भी कोयल का भी है और गधे का भी है तो वो भी एक कला है और जो वस्तु जैसी है अनेक में एक वस्तु जो सुनाई हुई है उसको जान लेना ज्ञान है एक अनेक कैसे होता है प्रक्रिया को जानना विज्ञान बोलते हैं और अनेक में एक कैसे समाया हुआ है इसको जानने की प्रक्रिया को जो चीज जैसी है उसको ज्यों का त्यों उसमें अपनी ओर से कुछ नमक मिर्च न लगाया जाए वस्तु की यथार्थता का अनुभव करना ज्ञान है और यदि वो जानी हुई वस्तु अपना आत्मा में तब तो अपनी सहज प्रीति का प्रकाश है जैसे शरीर में है जैसे अपने संकल्प में है जैसे अपने विचार में है जैसे अपने स्थिति में है वैसे अपने स्वरूप में सहज प्रीति रहती है करना नहीं पड़ता है अपने में प्रेम करना नहीं पड़ता अपने में प्रेम सबका स्वभाव से है अपने को छोटा मानोगे तो छोटे में प्रीति रहेगी और अपने को तो बड़े रूप में जान लोगे तो बड़े में प्रीति हो जाएगी और बेहानंद भी होता है और ब्रह्मा ब्रह्मानंदित होता है अपने को देह जानोगे तो देह में प्रीति अपने को ब्रह्म जानोगे तो ब्रह्म में प्रीति सहज तो स्वभाव से अपने में प्रीति होती है लेकिन यदि उस एक को अन्य के रूप में जाने तो, तो उससे जो प्रीति होगी उसको भक्ति कहेंगे अपने विविध आत्मा में विवेक दिए हुए आत्मा में जो प्रीति है उसको आत्मरति कहते हैं और विश्वास पूर्वक परोक्ष रूप से माने हुए परमेश्वर में जो प्रीति होती है उसको भगवत रथी उसको भक्ति कहते हैं और दोनों की जब एकता हो जाती है तत्व ज्ञान के द्वारा उपाधि का निरसन करके निषेध करके जब दोनों की एकता हो जाती है तब उसको जीवन मुक्ति का विलक्षण हो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद मानते हैं क्योंकि ईश्वर पढ़ाया नहीं है दूसरा नहीं है तो प्रेम करना नहीं पड़ता और अपने से जो प्रेम सहाय था तो भ्रम रूप में अद्वितीय रूप में अद्वितीय सत्ता अद्वितीय की अद्वितीय आनंद उसमें अपनी प्रीति हो गई तो इस प्रीति को संकुचित करने वाला कोई पदार्थ नहीं होता है इसको छोटी करने के लिए कोई नहीं है सब तो प्रति अनंत प्रेम त्म प्रेम का उदय होता है तो पृथ्वी की जो सुगंध है वो अपना आवरण छोड़कर अपने पर्वे को फाड़ देती है और सुगंध सुगंध मगंध पर सुगंध के मुंह के उठते हैं तब जब अपना आदरण त्याग देता है और रस रस ही रसही रस प्रकट हो जाता है रूप अपना आवरण त्याग करके सौंदर्य सौदर्य सौंदर्य के रूप में प्रकट होता है और वायु अपना आवरण त्याग करके सौकुमा सुमारता तो के रूप में प्रकट होता है और आकाश अपना आवरण त्याग देता है और वो बढ़ो बधोर संगीत मन अपना आदरण त्याग देता है और सुख के फुआर उठते हैं सुख की नदियां बैठती हैं सुख का समुद्रों में है और जो भी अपना आवरण त्याग देती है तो भ्रम नहीं प्रमय प्रमाण ज्ञान ही प्रमा। ज्ञान प्रकाश ही प्रकाश और आत्मा अनंत अद्वितीय है ज्ञान शिल्प के अंतर्गत आता है हम किसी मशीन से यदि ईश्वर को सिद्ध करना चाहें लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में ईश्वर को सिद्ध करना चाहें तो वहां विज्ञान की गति नहीं और बहुत ही हम तस्वीर में ईश्वर को उतार देते हैं बिहारी ने कहा है कि बहुत कलाकार बहुत अभिमान लेकर बैठे की हम की तस्वीर सींचेंगे लेकिन वह न केसे जगत के चतुर कितेरेरे को बड़े बड़े चतुर चित्रकार भी देवरूप जंग ईश्वर की तस्वीर ईश्वर का चित्र किसी से नहीं उतरा विज्ञान उन्हीं वस्तुओं को दिखा सकता है जो हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं आंख में लगाएंगे कुछ वस्तु पर रखेंगे कुछ कान में लगाएंगे कुछ एक शब्द को तो आप लाख गुना अधिक या लाख गुना कुछ भी सुन सकते हैं और तो कान से सुनेंगे तो सौदे सुनेंगे नाक से सुनेंगे तो गंग ही छूहेंगे तो से सुनेंगे तो सौसे सुनेंगे और वो भी पूर्ण नहीं बिल्कुल अधूरा अधा इसलिए यदि परमेश्वर के मार्ग में चलना है जब तक वो मिलता नहीं है उसकी खोज जारी रहनी चाहिए और जब मिल जाता है जब मिल जाता है तो अनुभव स्वरूप ही हो जाता है आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं रहता एक बात आप ध्यान में रख लो कि यदि परमात्मा हमसे अलग होगा कुछ ऐसा नहीं होगा चेतन हमेशा श्रेष्ठता में होता है जानने वाले में होता है अन्य ईश्वर में जो चेतना होगी वो हमारी मानी हुई होगी वो भाव की वस्तु होगी तो हमसे अलग होने पर ईश्वर बेहोश हो जाएगा, अचेतन हम से अलग होते ही ईश्वर बेहोश जाएंगे और ईश्वर से यदि हम अलग होंगे तो हमारी पूर्णता उसी समय कट जाएगी हम परिच्छिन्न हो जाएंगे जैसे कोई तलवार लगने से कोई चीज कट जाए वैसे ईश्वर से अलग होते ही आत्मा परिच्छिन्न हो जाता है तो हमसे अलग रहकर वो बेहोश है और उससे अलग होकर हम घायल की तरफ तड़फड़ा रहे हैं दुखी हैं परिस्थिती है इसलिए जब तक हमारा और परमेश्वर का मेल नहीं होगा मिलेंगे नहीं तब तक ना हमारी सुजा बिटेगी और ना वो होश तो में आएगा क्योंकि विशलता आत्मनिष्ठ ही होती है और अन्य कभी होती नहीं जिसको जाने करने के लिए आत्मसै करने की जरूरत होती है ये जीव है ये ईश्वर है ये जगत है हम जानेंगे तब ना तो इसमें हमारे ज्ञान की प्रधानता होती है और इस वस्तु को जानने के लिए बड़ी श्रद्धा से क्योंकि वस्तु परोक्ष है परोक्षण हमें आंखों से ओझल है कभी देखी हुई नहीं है अनविला साधन है अनदेखा मार्ग है इसमें चलने के लिए श्रद्धा की रुचि की लगन की आवश्यकता पड़ती है तो ये जो श्रद्धा है रुचि है लगन है खोज है उत्सुकता है व्यासलता है उत्कंठा है, है इसको कहते हैं धर्मी प्रिय काम प्रियता प्रियताम सौगा करो खरीदो क्या खरीदेंगे कृष्ण भक्तिरथ भाविता श्री कृष्ण के भक्तिरथ में डूबी हुई बुद्धि प्राप्त करो किसी कीमत पर मेरे खरीदो किस से खरीदें किस दुकान से सारे दुकान का विचार रख कर जहां मिल जाए वहीं से खरीद लो अंत्यागत परम ने कहा ये जो परम धर्म है वो अंत्यक्ष से मिले तो वहां से भी ले लेना चाहिए भाई को तो वहां से मिला बोले जन्म में उसने बड़ी सारी साधना दिए किसी प्रतिबंध के कारण उनकी जोड़ी में आ गया तो ऐसा मिलना तो बड़ा मुश्किल है ब्राह्मण से न मिले विद्वान से न मिले और साधु से न मिले यदि अंत्यष से भी मिलता हो तो उसको तो तो फैसला किस कीमत पर मिलेगी तो तस्वूल्य तो लवल्य लेने करा उसके लिए मचल उसके लिए व्यागुल हो जा बस प्रभूल ने कहा कि लौल्य में कल जन्मपूर्ण शुक्रत ही नमक जैसे यदि अपने आप प्राप्त करना चाहोगे कि हम कुछ दे के खरीद तो वो बहुत कुछ अपना सदस्य संसार की सारी कीमत चुका देने कर दी, तो कीमत से उसको नहीं प्राप्त कर सकते हाँ उसके लिए यदि तुम्हारे मन में रुचि है लगन है उसके लिए उत्सुकता है और लालसा है उत्संखा है या व्यासूलता है लालसा है उत्कंखा है या व्यासूलता है तो उसको प्राप्त कर सकते हो अब देखो आप इससे दूसरी बात और दूसरा बताते हैं अच्छा तो शरीर का स्वास्थ्य जिसकी तरह से मैं तो कोई साधन नहीं बनेगा स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना शरीर स्वस्थ स्वस्थ शरीर के लिए चरित्र का शुद्ध होना है यदि शरीर शुद्ध नहीं होगा तो शरीर है। रहे शरीर वस्त्र है और चरित्र पवित्र रहे और इंद्रियों में रहे संयम ये मनमाने ढंग से संसार में करण न करें नियंत्रित तरीके से मर्यादा में रहकर अपने विषय का उपभोग करें मर्जेई ही मर्ये ही, मनुष्य ही, तो ही आदीयते इसी मर्यादा है ये मनुष्य जाति के लिए परमान है कि वो एक मर्यादा में रह कर ही अपना सारा काम करे यदि एक एक व्यक्ति चाहे कि हमारी वार्थना पूरी हो जाए तो हमें कर एक एक मनुष्य की वार्थना साम्राज्य वैराज्य स्वराज्य सार्वभौम प्राप्त करने की होती है और जब दो आदमियों की वासना आपस में लड़ती है तो बैमनस्य होता है संघर्ष होता है युद्ध होता है इसलिए अपनी सारी वासनाओं को पूर्ण करके यदि कोई संसार में सुखी होना चाहेगा तो नहीं है। तो एक मर्यादा रहेगी मर्यादा वाले एक सीमा चाहिए और वो धर्म के अनुसार और एक ने किसी महात्मा से पूछा कि महिला ने जो खाएं इसमें धर्म हाँ का शास्त्र का क्या विधायक है तो महात्मा बोले कि हम ऐसी चीज को मैं खाने को दे सकते हैं जिसको तुम मना करोगे दोगे की हम नहीं खाएंगे दुनिया में ऐसी बहुत जगह हैं जिनको देखते ही तुम नाक पहुँचोड़ ले गए लोगे और कहोगे नहीं, नहीं नहीं नहीं ये खाने का नहीं है। तो एक जगह जाकर तुम मना तो करोगे ना तो जब एक जगह जाकर मना ही करोगे तो पहले से ही सोच विचार कर ये भोगने का नहीं है ये करने का नहीं है ये बोलने का नहीं है नहीं? ये इकट्ठा करने का नहीं है चार मर्यादा अपने जीवन में बना ला ये बात ढूंढने की नहीं है बाणी पर संजम ये काम करने का नहीं है हाथ पांव कर्म कर्मेंद्रियों पर संजम ये चीज इकट्ठी करने की नहीं है हमें लेने की नहीं है और पशु के संग्रह पर संजम और ये काम करने का नहीं है बोलने पर संजम भोगने पर संजम करने पर संयम और संग्रह पर संजम चार प्रकार के संयम धारण करो मर्यादा बना दो कि ये ये काम हम नहीं करेंगे ये ये भोग नहीं भोगेंगे ये ये बातों से नहीं बोलेंगे ऐसी ऐसी चीज अपने पास इकट्ठे नहीं करेंगे ये मर्यादा की जीवन में आवश्यकता होती है बिना मर्यादा के जिसका जीवन होता है वो बिखर जाता है जड़ता में उससे कोई भी महत्वपूर्ण काम दृष्टि में नहीं हो सकता तो, शरीर स्वस्थ हो चरित्र पवित्र हो इंद्रियों में संयम और मन में सबके प्रति सद्भाव हो किसी का बुरा रहता है धर्म का रहस्य तो वही जानता है जदानुपुरते भावम सर्वभूते सुपापकम कर्मणा मन सादाचार सधर्म वेद जाजले मालवीय जी, जी ने जाजरी उपाख्यान का संग्रह किया अद्भुत है वो पुराणों में अद्भुत उपाख्यान धर्म का रहस्य कौन जानता है जिसके मन में दूसरा कोई पापी है ये ख्याल कभी होता ही नहीं धर्म का रहस्य वो जानता है जो कर्म से मन से वाणी से किसी को पापी नहीं देखता है क्योंकि जब पापाकार वृद्धि होती है तब पापाकार वृद्धि का जो आश्रय है जो आश्रय चैतन्य है वही विषय चैतन्य भी होता है वंशा कर्ण अवच्छिन्न चैतन्य विषय आवच्छिन्न चैतन्य से एक हो जाता है जिस समय हम पापी को देखते हैं उस समय हमारा अंतकरण भी पाप में होता है और हम भी पापी हो जाते हैं जो अंतकरण आवश्यक चैतन्य है वही पापाकार वृत्ति विषय आवश्यक चैतन्य है एक बिल्कुल एक हो जाते हैं हम पापी से तो अपने मन में सबके प्रति सद्भाव हो और बुद्धि में विचार हो जो कुछ काम करें विवेक से। साथ सहसा विरती क्रिया अविवेक परमा दृढ़ते ही विमृश्य कारिणम गुण दुर्धा स्वयमे संपद कोई काम एकाएक नहीं कर रहे क्योंकि जो विचार करके काम करता है उसके पास संपत्ति आकर बरमाला पहनती है पहनाती है क्योंकि संपदा संपदा भी संपत्ति भी गुणों पर लुभा जाते हैं तो विवेक पूर्वे का एक सहता आ, कोई काम नहीं करना चाहिए जो काम करें तो विवेक करके करें एक बात और वो कल सुनारा सा अहंकार विमुधात्मा करता मिल जाता है जब मनुष्य की बुद्धि अहंकार के कारण विमूह हो जाती है कहीं अटक जाती है, तब वो अपने कर्ता पद का अभिमान करता है तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया काम कीजिए तो आपको सौ वर्ष उससे भी अध्यक्ष जीने का हथ है सत्सवन समाज सुबंध नवेड करमाए बीजी विषय आपको सौ वर्ष उससे भी ज्यादा जीने का हक है अधिकार है लेकिन जरा ये तो सोचिए कि पच्चीस पचास वर्ष हम जीते रहे तो हमने इसमें क्या क्या उत्तम काम किया इस ईश्वर की सारा से इस प्रति संघना से कोई बढ़िया काम हुआ कि नहीं हुआ और जब भी पचास वर्ष तक हम बढ़िया काम नहीं किया और सौ वर्ष तक जीना चाहते हैं तो कम से कम ये सोचिएत हो कि इस पचास वर्ष में तो हमने कोई बढ़िया काम नहीं किया अगले पचास वर्ष में हम ये बहुत बढ़िया काम करेंगे परन्तु उसमें ईश्वर की शक्ति को मिले एक गीता का सिद्धांत है और संजय ने सारी गीता उनके और सुना है जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के मुंह से गीता सुनी वैसे संजय ने भी श्रीकृष्ण के मुँह से गीता सुनी देश बीच में था था देश का लेकिन श्री कृष्ण के वचन संजय के काम में करते हैं लोग समझते हैं कि एक कार होगा उसमें टीवी तैयार हो एक तार उसमें लगाए जाएंगे सैकड़ों तार सैकड़ों तार उसमें लूसे जाएंगे उसमें बिजली का संचार होगा सब वो आवाज को भी ग्रहण कर सकेगा और वहां के दृश्य को भी ग्रहण कर सकेगा आप सोचो तो कि कुछ तारों के विन्यास से साधारण सी धातुएं लगाने से एक खास तरह की मशीन बने और वो दूर के शब्द को और रूप को ग्रहण कर ले और दिखा दे आपको तो क्या आपके भीतर ईविध चेतना से भरपूर है और नर्स नारियों का विन्यास है ये क्या दूर का रूप नहीं दिखा सकती दूर का शब्द नहीं सुना सकती क्या हम हृदय को इस ढंग से नहीं बैठा सकते उसका ताना ताना नहीं बना सकते कि दूर का शब्द सुन ले और दूर का रूप देख ले और दिखा दे यदि बाहर के जड़ पदार्थों से चीज बनाई जा सकती है तो अपने हृदय के तादृश विन्यास से जैसे विनयास से सब रूप का ग्रहण हो तो अंतकरण में क्या ये योग्यता नहीं है ये अंतरनाडियों में क्या ये योग्यता नहीं है तो संजय जहाँ था जा सब प्रसाद भगवान व्यास जी ने ऐसा शक्ति प्राप्त किया संजय के ऊपर से तो संजय के ऊपर से वो देख सकें सुन सके और उसने सुनी गीता और देखा श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण का रूप देखा विराट का दर्शन हुआ संजय को सत्य संस्कृत संस्कृत रूप मत् है रूप देखा और संदाप हुआ को सुनकर संसाप को सुनकर कृष्णार्जुन का जो संकल्प एक निश्चय पर पहुंचा संजय निश्चय पर पहुंच गया अर्जुन भी निश्चय पर पहुंच गया दोनों श्रोता जो थे कृष्ण के वो दोनों श्रोता एक निश्चय पर पहुंचे बट गीता में एक पाक रहता है जिसका नाम दृजराज उसने संजय के मुंह से गीता तो सुनी परंतु उसको कोई निश्चय नहीं हुआ धृतराज का एक ही श्लोक है प्रश्न तो है सिमपूर्वक संजय परंतु गीता सुनने के बाद दृगराज के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई वो किस निश्चय पर पहुंचा इसका उल्लेख नहीं है कब इस को भी ज्ञान हो गया तो भाई इसका तो कुछ पता नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ तो उसने मोह ममता से अंधा होकर के और संसार को पकड़ रखा है राष्ट्रमा ने संसार और विश्वा ने पकड़ा उसने दुनिया को इतने दोर से इतनी ममता से इतना मोहक ग्रस्त होकर उसने संसार को पकड़ रखा है कि उसको कितना भी उपदेश साक्षात भगवान का उपदेश मिले और सुनाई पड़े जीवन मुक्त महापुरुष संजय के मुख से सम्यक गए जिसने भरी घासी इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त कर रखा है उस संजय के मुख से श्रवण करने पर भी वृतराष्ट्र के मोह की निवृत्ति नहीं हुई तो भाई जो मोल ममता छोड़ने के लिए उद्देश्य होता है और उस सत्य को ग्रहण करने के लिए उद्देश्य होता है उसकी समझ में भी चाहते है वो तो जब कोई समझाता था विश्वास को तो कहते तो थे फे, मैं भी तो यही कहता हूं जो आप कहते हैं कोई तो मैं भी कहता हूँ परन्तु अपने पुत्र पौत्र के प्रति परिवार के प्रति धन दौलत के प्रति राज्य के प्रति इतनी ममता है कि मैं आपकी बात समझने पर भी अपने मोह ममता को काम नहीं करता तो श्राफ्ट किसक जीता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और संजय का निश्चय है योगी तरह कृष्णो योधन उदरहा त्र श्रीर विजयो भूतिर उमा एक मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ मतिर्मा का मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ गीता सुख के श्री कृष्णार्जुन संवाद देख के मैं इस निश्चय पर पहुंच गया हूं क्या आपका निश्चय है गीता सौरभ का ग्रंथ है गीता आलसी बनाने वाला ग्रंथ नहीं है निकम्मा बनाने वाला ग्रंथ नहीं है कामना के जाल में फंसाने वाला ग्रंथ नहीं है अहंकार रूट बनाने वाला ग्रंथ नहीं है जो लोग मोहमता में फंसे हैं व्यक्तिगत स्वार्थ है जातिगत स्वार्थ है दलगत स्वार्थ है किसी न किसी व्यालोह में पढ़ करके जिन्होंने अपने स्वार्थ को परिच्छ बना दिया है काट दिया है विराट से अपना संबंध काट दिया है उनका पौष भी कट गया है खंडित हो गया है उनका ईश्वर ईश्वर विश्वास भी कट गया है खंडित हो गया है यह प्रयोगी इस तरह योग हमारा है और उसके मालिक पर आप जो कुछ करते हैं उसके ईश्वर के रूप में भगवान का अनुभव करते हैं योग मानों का है योगों का है प्रयत्न प्रयत्न को योग कहते हैं उपाय को योग कहते हैं जो आप साधना करते हैं उसका ईश्वर कौन है एक प्रश्न आप देखो आपके मन में और उसकी प्रेरणा देने वाला ईश्वर है पहले वही उठसाता रहो उसके बाद उसको निभाने वाला ईश्वर है और उसके बाद उसका फल देने वाला ईश्वर है आप कोई भी काम करें आप कोई भी काम करें देखें इसका प्रेरक हमारी भावना है कि ईश्वर दे पर, इसका निर्वाह कोई सांसारिक प्राणी देवी देवता है कि परमेश्वर है इसका फल देना देने वाला ये जड़ कर्म है या कोई राजा रईस है या कोई देवी देवता है कि साक्षात परमेश्वर कर्म के प्रारंभ में परमेश्वर कर्म के बीच में परमेश्वर कर्म के अंत में परमेश्वर इसका नाम होगा यशुशेश्वर कृष्णो बड़ा अभुह कृष्ण कहने का अभिप्राय यह है कि जब इस ढंग से आप काम करें तो वो तुम्बक कृष्णमान सुंबक होता है मैं मालूम हूँ मालूम करूँ मालूम हो सबको कुछ कहने की बात नहीं कृष्ण मान कार्य आकर्षक ही जो अपनी ओर खींचता है उसका नाम होता है कृष्ण जो कठोर पड़े हुए हृदय क्षेत्र को हृदय के खेत को जोश कर उपदेश का बीज होने लायक बना देता है उसका नाम कृष्ण है कृष्ण त्रिषति इसी कृष्ण कर शीसी कृष्ण है आप देखो वो चुंबक आपको अपनी ओर खींच रहा है वो प्रीति जगा रहा है आपके हृदय में प्रीति जगा रहा है तुम्बक है वही जो समग्र विश्व शक्ति को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक है आपने बीता हूं पढ़ा मनोवर्तमान वर्तमान तक मनुष्य आरोप कर है संसार के सब प्राणी मेरी ओर खींच रहे हैं वही खींचने वाले का नाम है कृष्ण आप उस कृष्ण को देखो एक साधारण बात मैं सुनाता हूं आपको तो, मैं एक महात्मा के साथ था और था। तो मैं जब कोई काम करने लगता उनसे अलग है तो मेरे मन में आता कि तो मैं ये काम करूंगा तो उनको कैसा लगेगा मैं उनको प्रसन्न रखना चाहता था तो परोक्ष में भी जब कोई काम करता तो मेरे मन में आता है कि जब उनको मालूम पड़ेगा कोई तो कहेगा या मैं कहूँगा या उनको कैसे भी मालूम पड़ जाएगा तो उनको कैसा लगेगा ये सोच के काम करते हो तो जब आप कर्म करें तो उसका प्रेरक मन है कि ईश्वर उसका निर्वाह करने वाला कोई राजा नहीं देवी देवता है कि परमेश्वर उसका फल देने वाला तुम्हारा कर्म है कि परमेश्वर तो एक बात पर याद करू ऐसा बोले छोड़ दो भाई भगवान सबसे पर आप ही कर्म करा ना बोले मैं पार को प्रार्थना ने तृष्ठा का स्वरूप कुंति का स्वरूप श्री कृष्ण का सखा श्रीकृष्ण का सुटेरा भाई श्री कृष्ण के बुआ का बुआ वृथा कुंती का पुत्र को इसका बदल भी देते हैं स्व परमेश्वर अर्था प्रयोजन जस् सौमान्य परमेश्वर ही जिसके जीवन के प्रयोजन है बड़ा ऋजु है सरल ऋजुस्वार अर्जुना है पानिनीय व्याकरण वाले कैसे अर्जुनाथ अर्जुना जो अर्जन करे खुद तो अर्जुन जान अर्जन करे धन अर्जन करे दिग्विजय दिख करे और खुद का नाम अर्जुन अर्जुनाथ अर्जुना ये भैया बोल बोलते हैं और नील जी महाभारत के व्याख्यान होते हरिभुप अर्जुना सरल व्यक्ति का